मुखु विस्तक्षु विश्व द्यावा भूमि सब देव भूमिजनय दश्वत चक्षुत विश्व मुख वह ईश्वर कैसा है हैक्षु सब और आखों वाला है सभी और उसकी आखें हैं विश्वतो मुखो सब ओर उसके मुख हैं विश्वतु बाहु और सभी और उसकी भुजाएं हैं विश्वतस्पात सब और उसके पैर हैं, है सबाहमती संपतत्रे, वह अपने दोनों हाथों से और संपतत्र प्रापक साधनों से धमती कपाता है और कैसा है द्यावा भूमि जनयन द्यूलोक और भूलोक को उत्पन्न करता हुआ एको देवा एक देव विद्यमान है तो ईश्वर का स्वरूप इसमें बताया गया है कैसा है ईश्वर अब इसमें कैसा चित्र आ रहा है ऐसा कोई पदार्थ हो जिसके सब और आख ही आख है तो कैसा होगा वो है नहीं मान लो आख जिसको कह रहे हैं ही आंख सब और हो सकता है या नहीं उत्तर किसका देते हैं प्रश्न कौन सा होता है सब और ही आंख संभव है या नहीं? नहीं है ना उत्तर तो यही होगा और कौन सी संभव है वो आंख तो नहीं है ना तो प्रश्न तो ये पूछा गया कि सब और आखी आंख हो तो कैसा होगा तो ऐसा चूंकि संभव नहीं है कोई वस्तु तो नहीं बनेगी ऐसी सब और आंखी आंख है फिर तो बाकी चीज कहा है आंख तो सिर में होता है ना तो सिर कहां रहेगा फिर सब वो और ही रहेगी तो बिना सिर की आंख तो होगी नहीं और सभी और आंखी आँख कह दिया तो बिना सिर की आंख कहां रहेगी तो इससे ये निकलता है कि यह अर्थ नहीं होगा ऐसे कह दिया है कि सब और उसके मुख हैं। चलो एक और मुख है ये तो कुछ होता है और सभी और मुख कैसे होगा किधर से सोएगा किधर से बैठेगा किधर क्या करेगा कैसे चलेगा तो ये भी संभव नहीं है अर्थात अब इसका क्या लिया जाएगा तात्पर्य लिया जाएगा फिर अविधा वृत्ति नहीं लगेगी क्योंकि अर्थ संभव नहीं है असंभव अर्थ नहीं लिए जा सकते हैं ऐसी सबूर पैर है सबूर भुजा है हाथ है तो ऐसा संभव नहीं होता है किसी के नहीं हो सकते हैं दो हाथ हो सकेंगे दो पैर होंगे इससे यदि अधिक होते हैं चार भी हाथ हो जाएंगे तो अब वो बाधक रहेगा ना कि साधन रहेगा दो से अधिक आंख भी होती है तो भी बाधा रहेगी दो से अधिक कान हो जाएंगे तब भी बाधा रहेगी कम रहेंगे तब भी बाधा रहेगी तो इस कारण से यहां आलंकारिक वर्णन है ईश्वर का रूप जो दिखाए जाते हैं ना इसके किसी देवता के दस हाथ हैं बीस हाथ हैं, दस सिर है रावण के ऐसी दुर्गा के कितनी भुजाएं हैं आठ हैं। तो ये सब क्या है सब अलंकारिक है असंभव होता है नहीं होता है। संभव नहीं है ऐसा चार मुख है इसके यहाँ अब किधर से सोता होगा हर जगह नाक लगेगी उसकी तो कैसे नींद आएगी उसको तो रात भर बेचारा सोएगा कैसे तो इस कारण से यह संभव नहीं हो सकता है तो इसलिए यहां तात्पर्य लेना होगा तो ईश्वर का भी यही तात्पर्य यहाँ विश्वत चक्षु का मतलब है कि चक्षु से हम जो कार्य करते हैं वो कार्य वो सबोर से कर लेता है चक्षु से हम क्या कार्य करते हैं देखने का काम करते हैं। देख करके हमको रूप का ज्ञान होता है चक्षु से तो लेकिन हमको एक तरफ ही होता है आख से एक तरफ का ही ज्ञान होता है पीछे का नहीं होता है पीछे का देखना हो तो शीशा लगाना होगा और कुछ करना पड़ेगा लेकिन चारों तरफ शीशा लगा दे तो किधर दिखेगा नहीं देख सकते नहीं? नहीं दो तरफ तो शीशे लगा सकते हैं लेकिन चारों तरफ अगर लगा देंगे तो कहीं नहीं दिखेगा फिर उसी शीशा ही शीशा दिखता रहेगा मतलब तो रोक लेगा ना चारों तरफ का इधर वाला तो अगला शीशा रोक लेगा उधर का नहीं दिखेगा पीछे का वो रोक लेगा इधर का एक तो कहीं दिखेगा ही नहीं तो हमको चारों तरफ दिखना संभव ही नहीं एक साथ यानी आग से एक बार में एक तरफ ही देखा जा सकता है पर ईश्वर के लिए क्या है कि उसकी विशेषता यह है कि एक ही साथ वो सब तरफ देखता है यानी सभी तरह के रूप का ज्ञान उसको एक साथ हो जाता है तो वस्तुतः क्या है कि जान तो सभी तरफ का एक बार ही हो, हो जाएगा उसमें कोई बाधा नहीं है आप मन से देखना चाहें तो चारों तरफ एक साथ देख सकते हैं जैसे दुकान में घूमते हैं बाजार में तो मिठाई कितनी दिखाई देती है कैसी दिखती है वो लाल पीली दिखती है ना मिठाई पर मीठा भी तो लगता है ना मीठा होगा ये मिठाई है और पता नहीं चलता ये मीठा है नहीं मीठा जान के खरीदते हैं या केवल लाल पीला है ये देख के खरीदते तो मीठा का जान हो जाता है ना कैसे हो जाता है किससे होता है उसी समय जान होता है ना से से तो तो मिठाई का रूप दिख जाता जाता है है है और बाकी मन से उसके अंदर जो मिठास है उसका भी ज्ञान ज्ञान हो हो तो दोनों एक साथ हो गया ना ऐसी कोई बाधा नहीं होती यानी मन से जानने में वो नीचे देखो ऊपर देखो ऊपर नीचे कहीं उसमें कोई अंतर नहीं होता है मानसिक ज्ञान सभी तरफ से जैसे हमको हो जाता है तो आत्मा से तो और भी अधिक हो जाएगा मन में भी सभी तरह का ज्ञान होता है लेकिन एक काल में एक ही होता है अंतर इतना है इन पांच इंद्रियों से तो एक देश में ही ज्ञान होगा लेकिन मन से सभी देशों का ज्ञान हो जाता है यह समझ में मन से आप ऊपर नीचे आगे पीछे जितना देखना चाहें ना एक साथ देख सकते हैं लेकिन एक ही बार में सारा नहीं देख सकते वो क्रम से देख सकते हैं लेकिन आत्मा से क्या होता है आत्मा से बिना क्रम के दिखता है फिर सारा दिखता है एक साथ जब आप कह रहे हैं कि आप मिठाई खरीद रहे हैं वहाँ पर तो आंख से तो केवल अभी उसका रूप दिखा था हाथ से आपने उसको या फल खरीदते हैं तो पहले तो अच्छा सा दिखता है फिर उसको कहते हैं ना काट के दिखाओ तो काट के दिखाने के बाद वो अब चखते हैं उसको तो मान लो वो मीठा नहीं लगा तो अब कैसे कहते हैं कि मीठा नहीं है ये नहीं आत्मा को पता होता है कि नहीं ये मीठा होना चाहिए वो कब पता होता है बाद में होता है या पहले से होता है उसके पास वो ज्ञान रहता है ना सदैव वो ज्ञान होता है तभी तो अपेक्षा करेगा ना कि ऐसा भी होना चाहिए तो आत्मा के पास सारे ज्ञान एक साथ ही रहते हैं ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए सब जानता है वो लेकिन वो प्रकट नहीं होगा बिना साधनों के पर रहेगा उसके पास तो ऐसे ही जो आत्मा से ज्ञान होता है वो सभी पूरे पदार्थों का एक साथ ही हो जाता है लेकिन मन इंद्रियों से क्रमशः होगा इंद्रियों से तो भी एक बार में होगा लेकिन एक देश का होगा मन से सारे देशों का होगा लेकिन एक ही काल में सारा नहीं होगा लेकिन आत्मा से एक ही काल में सारा ज्ञान हो जाता है ये अलग बात है वहां तक पहुंचता नहीं है वो पर होता आत्मा को एक साथ होता है जैसे अपने को सारा ज्ञान एक साथ होता है आत्मा में तो ऐसे ईश्वर भी एक आत्मा है तो हम चूंकि एक देशी होने के कारण सभी पदार्थों से जुड़ नहीं पाते इसलिए सबका ज्ञान नहीं हो पाता है केवल मन से जुड़ते हैं और मन इंद्रियों से जुड़ते हैं इसलिए हमको इसके आधार पर ही ज्ञान होता है लेकिन ईश्वर क्या है सर्व व्यापक है सर्वव्यापक होने से सभी पदार्थों के साथ उसका एक ही साथ संबंध हो जाता है तो एक साथ संबंध होने से सारा का सारा ज्ञान उसको एक ही साथ हो जाएगा हम्म तो इसलिए क्या है वो क्या है सब और आंखों वाला है यहाँ आंख का मतलब है रूप का विषय उसको सभी और एक साथ ज्ञात होता है बाहर भीतर कैसा है कोई चीज कैसी हो सकती है सभी कुछ वो जान लेता है एक क्षण में ही क्षण में भी नहीं कहो उसको ज्ञान होता ही रहता है ऐसे ही बाहु चक्षु है उसको और इसी तरह से मुख भी है उसका हमको तो क्या होता है कि अब बोलने के लिए सोचना पड़ेगा फिर समय लगेगा और बोलेंगे भी तो एक तरफ मुख करके बोलेंगे आगे वालों के लिए बोलेंगे पीछे वाले के लिए नहीं बोल सकते तो बोलने का काम का मतलब होता है बोला क्यों जाता है हा तो केवल दूसरे को कुछ बताने के लिए ही बोलना होता है दूसरे को यदि बोलना नहीं हो और उस स्थिति में यदि हम बोल रहे हैं तो हम क्या हैं? ऐसा कौन काम करता है कि किसी को बताना नहीं होता है पर वो बोलता है हाँ तो पागल उसको क्यों कहते हैं क्योंकि बोलने का काम वो फालतू कर रहा है बोला केवल इसलिए जाता है किसी को कुछ बताना है और बताना उसका अर्थ उसका प्रयोजन बताना नहीं होता है पर वो बोलता है तो इसका मतलब हुआ कि जो पागल नहीं है ना और फिर भी बीता बताने के लिए अगर बोलता है वो तो वो भी क्या है पागल ही है तो दिन भर व्यर्थ सोचते रहते हैं कि नहीं सुनने वाला नहीं होता है तो भी कुछ का कुछ सोचते रहते हैं ना उसके बारे में ये ऐसा है ये ऐसा है तुमने क्या कर दिया मन में सोचते रहते हैं तो ये भी क्या है एक पागलपन है यानी बोलना हर समय होता है किसी को बताने के लिए अगर बताना नहीं हो तो बोलने की अपेक्षा नहीं है तो और फिर भी बताना उतना यानी अब इसमें यह भी आ जाएगा कि जितना हमको बताना है उतना ही बोलना चाहिए बताने से ज्यादा बोलते हैं तो भी इसी परिधि में आएंगे फालतू बोलना भी नहीं चाहिए जितने से सामने वाले को अर्थ प्रकट हो उतना तो बोलना चाहिए प्रकट होने से अतिरिक्त बोलने की अपेक्षा नहीं है ज्यादा बोलते हैं तो पागल लेकिन फिर भी हम क्या कर पाएंगे थोड़ा ही बोल पाते हैं एक साथ सब कुछ नहीं बोल पाते हैं और सभी के साथ नहीं बोल पाते तीन आदमी से एक साथ बात करना हो तो कर पाएंगे क्या नहीं कर पाते हैं ना यात्रा में जाते हैं दो व्यक्ति मिलके जाते हैं तब तो निभ जाती है और तीन के साथ जाते हैं तो क्या होता है एक बेचारे को मुंह उधर करना पड़ता है वो कहते हैं ना आप ये दोनों तो बात करते हैं एक को खड़ा रहना पड़ेगा इसलिए तीन में यात्रा नहीं करनी चाहिए हुँ? चार के साथ यात्रा कर सकते हैं पांच के साथ कर सकते हैं दो के साथ तीन के साथ कभी नहीं करनी चाहिए नहीं तो झगड़ा हो जाता है वो तीसरे के साथ बोलने वाला कोई नहीं मिलता है दो तो बोल लेते हैं आपस में चर्चा कर लेते हैं तीसरे चुपचाप देखता रहता है तो वो लगता है कि मुझे काट दिया इसने तो इस कारण से बहुत बाधा होती है तीन में नहीं करनी चाहिए यात्रा तीन में पढ़ाई करनी चाहिए तीन में पढ़ाई करने से क्या होता है ना दो का दिमाग तो एक जैसे हो जाता है तीन का हर्ष में अलग चलता है तो इसलिए वो कोई भी ना कोई आक्षेप करेगा वहां तो अब वहां सोचने का अवसर मिल जाता है इसलिए पढ़ाई अर्ज में तीन में करनी चाहिए दो में भी नहीं करनी चाहिए तीन में अच्छी होती है पढ़ाई कम से कम तीन होना चाहिए और यात्रा में तीन नहीं होना चाहिए कभी नहीं होना चाहिए करनी हो क्या कहते हैं वो व्यवस्था वो अलग चीज है लेकिन घूमने जाना हो यात्रा करनी हो तो तीन को लेके मत जाना नहीं तो झगड़ के आएंगे फिर तो पढ़ाई करनी हो तो दो से मे नहीं तीन में अवश्य करना चाहिए कम से कम होना चाहिए तो यहां लेकिन ईश्वर के लिए क्या कहा गया है वो सबवोर बोल लेता है जहां उसको जो किसको संकेत देना होता है किसको बताना होता है वो हर समय बता सकता है सभी जगह बता देता है एक ही काल में जब चाहता है तभी बता देता है इस कारण से कहा गया कि वो विश्व मुख है विश्वतः बाहु, अब एक तो हुआ देखने वाला तो होता है पर ऐसा क्या होता है न कोई व्यक्ति केवल देखता रहे और बोलता बोले नहीं तो उसको क्या कहते हैं हम ठाकुर जी हो गया ना फिर तो वो ठाकुर जी क्या करते हैं मंदिर में वो देखते तो हैं बोलते नहीं है कभी तो उसके बाद क्या होता है इसका मतलब उसको थाली दिखा करके ले आते हैं ना उसका वही होता है उसको खाने नहीं दिया जाता है अगर वो बोलता है तो थाली उसको देनी पड़ती रख दे यहीं लेकिन वो बोलता ही नहीं तो फिर क्या करते हैं उसको दिखा तो देते हैं और लेके चले आते हैं ऐसा ही जो व्यक्ति अगर देखेगा देखेगा और बोलेगा नहीं तो क्या होता है कि उसके अनुकूल वो नहीं चल सकता है कोई माँ बाप भी ऐसे होते हैं ना छोटे बच्चे को कुछ दिनों तक तो कहते हैं बाद में कहना छोड़ देते हैं तो वो सुनता नहीं है फिर बच्चा ऐसी कोई अध्यापक होगा विद्यार्थी को नहीं टोकता है तो विद्यार्थी कभी नहीं मानेगा उसको नहीं मानता है भले ही वो बोल रहा है अध्यापक वो कुछ करता रहेगा तो इस कारण से जो केवल देखता हो लेकिन बोलता नहीं हो तो वो अधूरा होता है तो ईश्वर के लिए ऐसा नहीं है वो देखता भी है और उसके साथ वो बोलता भी है और एक होता है कि देखता भी है बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं है तो वो हम जान लेते हैं ना कि ये व्यक्ति कैसा है रह, बोलता बोलता है करेगा कुछ नहीं इसके बस का नहीं होता है तो वो भी अच्छा नहीं होता है तो ईश्वर के लिए ये भी नहीं है ऐसा नहीं है ईश्वर वो देखता भी है बोलता भी है और करता भी है वो विश्वता बाहु बाहु का मतलब जिससे काम किया जाता है हाथ देने का काम या कुछ करने का जो काम होता है वो हाथ से होता है तो हाथ तो है नहीं सब और ईश्वर के ये वाले तो यहाँ भी अर्थ होगा कि हाथ से जो काम होते हैं वो कार्य वो सब जगह कर सकता है काम का मतलब संयोग विभाग करना और कुछ नहीं होता है काम तो जहां भी जिसको हटाना होगा जहां से जिसको जोड़ना होगा वो सब जगह हटा देता है सब जगह जोड़ देता है सभी को इस कारण से क्या है वो विश्वता बाहु। यहाँ बाहू का अर्थ लिया गया है ज्ञान और बल और पराक्रम बल का मतलब होता है किसी चीज को रोकने की जो शक्ति होती है उसको कहते हैं बल किसी में कितना बल होता है वो टक्कर से पता लगता है कोई धक्का दे दे तो कहते हैं ना ये इतना बलवान है तो धक्का देने का मतलब क्या हुआ धक्का देने पर जिसको धक्का देते हैं उधर से भी धक्का आता है ना वो रोक जो लेता है वो बल कहलाता है फिर दीवार में हम धक्का मारते हैं तो कौन गिरता है हम ही गिरते हैं ना तो ऐसा क्यों होता है कि इसमें अधिक बल होता है जो दुर्बल होगा वो तो गिर जाएगा बलवान होगा वो गिरेगा नहीं तो यानी कि मुख्य अर्थ हुआ कि जो हमारे वेग को सहन कर लेता है तो जो जितना अधिक वेग सहन कर सकता है वो उतना बलवान होता है वो पीछे नहीं हटता है तो इसलिए बल जो होता है एक नियत है, निश्चित शक्ति जो है उसका नाम है बल तो ईश्वर के अंदर वो ऐसी एक पर, निश्चित शक्ति है नियत वो कम नहीं होती कभी तो किसी से क्या होता है वो धक्का नहीं खाता है पीछे नहीं हटता है तो एक तो उस सामर्थ्य से सब काम कर लेता है आपको भी काम करने के लिए जरूरी है कि आप फिसले नहीं अडिग होकर के कुछ काम किया जाता है कभी ट्रैक्टर को देखा होगा ना भार जब उठा लेता है वो तो पहिया घूमने लगता है उसका चलता तो है नहीं वो चलना चल नहीं पाता है पहिया घूमने लग जाता है वो कब चलेगा जब उसका पहिया ऊपर का भार रहता है पूरा पहिया नहीं फिसलेगा तब तो वो चल लेगा पहिया फिसलने लगा तो चलता नहीं है तो इस कारण से हमको भी किसी को हटाना होता है या रोकना होता है तो जहां भी है वहां खड़ा रहना पड़ेगा किसी चीज को धक्का देना है और पैर फिसल जाए अपना तो नहीं दे सकते ना पानी में किसी चीज को क्यों नहीं हम धक्का दे पाते हैं क्योंकि तैरते हुए हम ही नहीं रोक पाते हैं हम ही इधर उधर हो जाते हैं इसलिए धकेल नहीं पाते भूमि पर धकेल देते हैं कि पैर हमारा अड़ जाता है तो किसी को धक्का देने के लिए अपने को खड़ा होना आवश्यक है तो ईश्वर भी कैसा है वो सर्व्यापक होने से अब सदा खड़ा ही रहता है वो हिलेगा ही नहीं तो ना हिलने से क्या होगा सारे संसार को हिला देता है वो अगर वो भी हिलने वाला होता ना तो उसके लिए भी बहुत कठिनाई हो जाती पसीना छूट जाता फिर धरती को घुमाना होता नहीं घुमा सकता था लेकिन वो सर्व्यापक होने से सर्वथा स्थिर है अब उसको कोई हिला नहीं सकेगा तो नहीं हिला सकने के कारण इतना बल है कि अब किसी में उतनी बल होगा ही नहीं उतना बल कभी। से बलवान है वो तो एक तो बाहु वो है जो नियत शक्ति है स्थिर शक्ति और पराक्रम हो गया उससे प्रतिक्रिया करने की एक स्थिर शक्ति होगी वो बल हो गया और उस शक्ति से जो प्रतिक्रिया करते हैं वो पराक्रम हो गया दूसरे के ऊपर आक्रमण करना दूसरे को हटाया जाता है जब वही बल और पराक्रम हो जाता है तो बाहु यानी दोनों बाहु ही बल और पराक्रम से ईश्वर हर किसी कार्यों को कर लेता है और विश्वतः पात हर जगह उसके पैर भी हैं तो सभी जगह पैर होने का मतलब अब क्या होगा पैर दो, दो ही हो सकते हैं चार हो सकते हैं आठ हो सकते हैं तो पैर से क्या मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जिससे जाया जाता है उसका नाम पैर है लेकिन जाया किस लिए जाता है हाँ नहीं जो वस्तु कहीं पर है उससे हम असंबद्ध रहते हैं जुड़े नहीं रहते हैं तो उससे जुड़ने के लिए वहा हमको पहुंचना होता है इसीलिए चल के जाते हैं अब वो चल के जाएंगे गाड़ी से जाएंगे कैसे भी जाएंगे लेकिन प्रयोजन उसका होता है हमें वहां तक जाना है उससे मिलना है मिलने के लिए कहीं जाना होता है तो ईश्वर का जाना नहीं होगा क्योंकि वो मिला हुआ ही है ईश्वर सर्वव्यापक होने से पहुंचा हुआ ही है तो इसीलिए पहुंचा हुआ होने के कारण उसको सर्वपात कह दिया विश्वतः पात सभी और उसके पॉइंट है मतलब सभी जगह वो पहुंचा हुआ ही है कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कि वो पहुंच नहीं सकता इसलिए वो विश्वतः पात है अब है इसके बाद कि ऐसा स्वरूप वाला यदि ईश्वर है तो अब हमको क्या करना चाहिए और हमारे लिए क्या करता है वो केवल उसके अंदर ये गुण ही नहीं है लेकिन गुणों का वो प्रयोग भी करता है हम काम उतने ही करते हैं जितनी हमारे पास क्षमता होती है और या जितनी क्षमता होती है उससे कम नहीं करते हम उतना कार्य गुण होता ही है कर्म के लिए गुण होगा तो कर्म होंगे और गुण नहीं हुआ तो कर्म नहीं हो सकते तो ईश्वर के अंदर अगर इतने गुण हैं तो कर्म भी इसी के अनुकूल होगा वो तो अब क्या करता है इसीलिए बाहु भ्याम स धमती सम पतरे तो दोनों बुजाओं से वो दोनों बाहुओं से यानी बल और पराक्रम से वो आ, और और यानी पतत्र के साथ धमती वो क्या करता है कपाता है तो कपाने का मतलब ये हुआ कि आत्मा को यानी मर जाता है जब ये शरीर में मर जाता है आत्मा तो मरने के बाद अपने आप तो ये निकल नहीं सकता और आ, दूसरे शरीर में बिना गए जन्म नहीं होगा इसका तो इस स्थिति में अब क्या करता है ईश्वर एक शरीर से इसको निकाल करके अब दूसरे शरीर में फिर पहुंचाता है या फिर जो प्रकृति रूप में जब प्रलय के बाद परमाणु चले जाते हैं तो एक साथ ढेर हो जाते हैं अब अब उनको फिर से क्या करता है दूर दूर हटाता है तो इसलिए ये क्या होगा धमती कपाना यानी स्थानांतरित करना एक स्थान से दूसरे स्थान को सबको ले जाता है जहां जिसकी अपेक्षा होती है जिसको रहना होता है वहां पहुंचा देता है लेकिन ये कैसे पहुंचाता है हमारे यानी पाप और पुण्य के अनुसार पहुंचाता है ऐसा नहीं होता है कि स्वेच्छा से जिसको जहा चाहे धकेल दो अपना ऐसा नहीं करता है वो वहीं ले जाता है जहां की हमारा कर्मफल अनुकूल होता है अच्छे कर्म कर रखे तो हमको अच्छे स्थान में ले जाएगा और बुरे कर्म यदि हमने कर रखें तो हमको पहुंचाएगा वहीं पहुंचा देगा बुरे, बुरे जगह में ही पहुंचा देगा तो इस कारण से क्या होता है वो मनमानी नहीं करता है कभी पहुंचाता तो है हमको धक्का देता है लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार वो करता है इसलिए संपतत्र यहाँ पर हो गया हमारे कर्म के अनुकूल ही हमको यहाँ से वहां तक पहुंचाता है और कैसा है वो केवल पहुंचाने वाला काम नहीं करता है डाकिया की तरह बल्कि मालिक स्वामी होकर के करता है वो पहुंचाने के काम तो कोई मजदूर भी कर सकता है यहाँ से वहां तक लोग के ले गया वो तो ईश्वर केवल मजदूर जैसे नहीं है वो दयावा भूमि जनयन देव एक वो इस भूमि को पृथ्वी आदि की रचना करता है और दिवलोक की भी रचना करने वाला है जहां हमको पहुंचाता है वो पहले से वहां व्यवस्था भी कर देता है ऐसे नहीं होता है कि वहां चले जाओ ऐसा नहीं करता है वो तो इस कारण से क्या है वो स्वामी भी है तो इस प्रकार से ईश्वर के अंदर ये सारी विशेषताएं हैं तो अब अपने को क्या करना होगा इसके अपने को इसके अनुकूल चलना चाहिए अनुकूल हम संसार के भी चलते हैं अंतर क्या होता है? संसार में अगर कोई बलवान व्यक्ति हमारे सामने होता है तो अब हम क्या गो? उसके अनुकूल चलते हैं या प्रतिकूल चलते हैं अनुकूल चलते हैं और जो दुर्बल होता है उसके विरुद्ध चलते हैं हम अब अंतर क्या होता है कि बलवान यदि अधार्मिक हो तो भी हम क्या करते हैं नहीं उसके अनुकूल फिर भी चलते हैं और दुर्बल धर्मात्मा यदि दुर्बल हो तो भी हम तब क्या करते हैं हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं उसके अनुकूल नहीं चलते हैं। तो बलवान के अनुकूल तो हम चलते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये धर्मात्मा बलवान है या अधर्मात्मा बलवान है तो इससे ये निकलता है कि हमको हर समय बलवान के अनुकूल तो चलना चाहिए लेकिन धर्मात्मा बलवान के ईश्वर बलवान होते हुए क्या है धर्मात्मा है इस कारण से अब क्या करना चाहिए हमको उस बलवान धर्मात्मा के यानी ईश्वर के अनुकूल चलना चाहिए और लोक में भी ऐसा ही प्रयास करना चाहिए जहां पर दुष्ट अधार्मिक बलवान हो वहां पर सीधा सीधा हम उसका भले विरोध नहीं करें लेकिन उसके हानि के लिए हम प्रयास करते रहें यानी अच्छे लोगों को जोड़ते रहे या अच्छे लोग जुड़ते रहें संगठन उस तरह से बनाते रहें ताकि अधार्मिकों का नाश हो और होधार्मिकों का कम से कम मानसिक रूप में या वाचनिक रूप में समर्थन नहीं करें ऐसा यदि करते हैं तब तो हम ईश्वर के अनुकूल हो जाएंगे और ऐसा नहीं करते हैं तो हम ईश्वर के अनुकूल नहीं होते तो ये तो सामाजिक काम हो गया व्यक्तिगत रूप में भी क्या करना है अब हम अपने चलो बाहर की कार्य तो हम देखा देखी में कर लेते हैं अच्छा लेकिन जब हम अकेले होते हैं स्वतंत्र होते हैं तो हम ईश्वर के विरुद्ध चलते हैं बुरा सोचते हैं बुरी योजना बनाते हैं बुरे कार्य करते हैं तो वहाँ के लिए अब है कि ईश्वर को जो कहा चक्षु विश्वता चक्षु वहां पर अब हमको ध्यान देना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं अब ये विश्वता चक्षु यहाँ पर है यानी उस समय हमको अब उससे संबंध जोड़ना चाहिए हम जो ये कार्य करने जा रहे हैं तो बुद्धि में जैसे ये बात आई मन में उसी तरह से अब इस बात को उठाना चाहिए वहां पर कि इसको ईश्वर इस भी देख रहा है तो ये दूसरी वाली जब बुद्धि जुड़ेगी तो कालांतर में धीरे धीरे क्या होगा उस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी नहीं तो इस मंत्र का मतलब और कोई अभिप्राय नहीं निकलता है क्योंकि वो काम तो अपना ईश्वर करेगा ही हम चाहे उसको माने या नहीं माने लेकिन ईश्वर तो अपना काम करेगा जैसे कि हम कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हम मान के तो खाते हैं कि अच्छा लगा ये अच्छा है लेकिन खाने के बाद उसका जो काम होता है वो तो करता है ना फिर अंदर उस पर हमारा कोई नहीं होता है वो अधिकार नहीं रहता है खा लेने के बाद उल्टा सीधा खा लो तो अब वो बीमारी उत्पन्न करेगा तो ऐसे ही है लेकिन हम मानते तो नहीं है ना हम तो कहते हैं भैया हमने तो हमको पता नहीं था हमने तो सोचा ये अच्छा ही होगा और खा लिया तो आपके सोचने मात्र से काम नहीं चलेगा वस्तु तो जैसी है वो अपना वैसा ही गुण दिखाएगी वैसा ही वो कार्य करेगी इसलिए ईश्वर इस को आप नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं उल्टा सीधा मान लेते हैं इससे काम नहीं चलेगा वो जैसा है वो वैसा ही काम करेगा तो इसलिए अब एक ही उपाय बचता है कि जैसी वो जो वस्तु है हमें वैसे ही मान लेनी चाहिए अगर वैसा ही मान लेते हैं तो हमारी उन्नति हो जाएगी हमारा विकास हमको लाभ हो जाएगा और नहीं मान पाते हैं तो हानि होती रहेगी तो मूल बात यही आएगी कि जो जैसी वस्तु है उसको ऐसा मानना चाहिए हमारे मानने से वस्तु नहीं बदलेगी वस्तु जैसी है वैसी हमारी मान्यता बदल के होनी चाहिए तो किसी चीज को मानना ये इतना पर्याप्त नहीं है या हमको जैसा लगना चाहिए वो पर्याप्त नहीं है यहाँ पर एक जो वस्तु जैसी है हमको वैसा मानना है अब वो लगे तो नहीं लगे तो तो ठीक ठीक नहीं मानना वैसे ही हमको है जो वस्तु जैसी प्रमाणों से जो सिद्ध होती है वैसा ही हमको मानने का अपनी अपना मन या अंतःकरण वैसा ही बनाने का प्रयास करना होगा तो अब इसमें यह देखना है कि एक तो ये सोचना है कि हमारी जो प्रवृत्ति होती है किस ओर हम जाएं किसको स्वीकार करें तो इसके लिए है कि हम सबसे बड़ी से बड़ी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करें ईश्वर के अंदर ये सारी की सारी विशेषताएं हैं इस कारण से हम उसको हर समय ऐसा समझने का प्रयास करते रहें मन में इस तरह की स्थिति हमारी बननी चाहिए कि ईश्वर से हमको डर लगने लगे यहां से या संसार से तो हमको डर लगता ही रखता है ये डर भागना चाहिए और ईश्वर से जो डर नहीं लगता है वो डर लगना चाहिए अधार्मिक व्यक्ति से डर नहीं लगता है वो डर लगना चाहिए नहीं हाँ अधार्मिक से जो डर लगता है वो नहीं लगना चाहिए धार्मिक से जो नहीं लगता है वो लगना चाहिए तो इस प्रकार की अपनी प्रवृत्ति बनाना चाहिए तो ये सारी विशेषताएं हैं मंत्र में